श्री राम कृष्ण वचनामृत चौदह दिसम्बर अठारह सौ बयासी अन्यम लोकम इम प्राप्य भजस्व जीव के चार दर्जे बद्ध जीव के लक्षण कामनी कांचन श्री राम कृष्ण जीव चार दर्जे के होते कहे गए हैं बद्ध मुक्त और नित्य संसार मानो जाल है और जीव मछली ईश्वर यह संसार जिनकी माया है मछुए हैं जब मछुए के जाल में मछलियाँ पड़ती हैं तब कुछ मछलियाँ जाल चीर कर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं उन्हें मुमुक्ष जीव कहना चाहिए जो भागने की चेष्टा करती है उनमें से सभी नहीं भाग सकती दो चार मछलियाँ ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं तब लोग कहते हैं वह बड़ी मछली निकल गई ऐसे ही दो चार मनुष्य मुक्त जीव हैं कुछ मछलियाँ स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं नारदादी नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते परंतु प्रायः अधिकतर मछलियाँ जाल में पड़ जाती हैं फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं अब मरना होगा जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर कर देह छिपाना चाहती हैं भागने की कोई चेष्टा नहीं बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं यही बद्ध जीव है बद्ध जीव संसार में अर्थात कामनी कांचन में फंसे हुए हैं कलंक सागर में मग्न हैं, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं जो मुमुक्षु या मुक्त हैं संसार उन्हें कूप जान पड़ता है अच्छा नहीं लगता इसीलिए कोई कोई ज्ञान लाभ ईश्वर हो लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है बद्ध जीवों संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता कितना दुख पाते हैं कितना धोखा खाते हैं कितनी विपदाएँ झेलते हैं फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुँह से धर धर खून निकल निकलता है फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता संसारी मनुष्यों का इतना शोक ताप मिलता है किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए औरत गुजर गई या बदचलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है बच्चा मर गया कितना दुख पाया पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती चूड़ा बाँधती और गहनों से सस्ती है इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गँवाह बैठता है परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता मुकदमे बासी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं जितने लड़के पैदा हुए हैं अच्छा भोजन अच्छे कपड़े अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है कभी कभी तो सांप छुछुंदर वाली गति होती है ना निगल सके ना उगल सके बुद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं सिर्फ गुठली चाटना है तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता केसवसेन के एक आदमी को देखा उम्र कोई पचास साल की थी पर ताश खेल रहा था मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया बद्ध जीव का एक और लक्षण है यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है उसी से वह हिष्ट पुष्ट होता है उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो वह मर जाएगा सद स्तब्ध हैं